ओं नमोते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री चैतन्य जाय निनंद चंद्र जय गौ श्री चैचन्थ मध्य लीला अध्याय उन्नीस श्लोक संख्या एक सौ बीजारोपण श्रवण कीर्तन जले खरयन माली हैया खरे से बीजारो फण श्रवण कीर्तन जले खरय से अनुवाद जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है तब उसे बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोका उसका ध्यान रखना चाहिए यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सिंचिता है तो वह बीज अंकुरित होने लगेगा श्री श्रीमद ऐसी भक्ति भय स्वामी प्रभु पार्थ के द्वारा भक्तों के साथ मंदिर में रहने का अर्थ है सौर की जुडना कभी कभी नए भक्त सोचते हैं कि वे अर्चा पूजा किए बिना गए कीटन विधि चालू रख सकते हैं किंतु श्रवण कीर्तन की ऐसी विधि हरिराज ठाकुर जैसे अत्यंत विकसित भक्तों के लिए है जो अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन में लगे रहते थे किंतु हमें हरिराज ठाकुर का गुफा अनुकरण नहीं करना चाहिए और श्रवण कीर्तन में लगे रहने के प्रयास में से अर्ग्रह की पूजा को तो जागना नहीं चाहिए कनिष्ठ भक्तों के लिए यह संभव है सबसे इस बात का सूचक है कि गुरु शिष्य को भक्ति का वरदान देने में अत्यंत दयालु होता है गुरु के पास शिष्य को देने के लिए यही सबसे बड़ा उपहार होता है इन्होंने पहले पुण्य कर्मक ये हुए जीवन के परम लाभ को प्राप्त करने के पात्र होते हैं और इस लाभ को प्रदान करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना प्रतिनिधि भेजते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करके गुरु पवित्र लोगों को इस प्रकार कृपा का वितरण करता है इस प्रकार गुर गुरु अपने शिष्य को पूर्ण भगवान पुरुष यह कृष्ण प्रसाद यह कृष्ण की कृपा है की वे योग्य शिष्य के लिए प्रामाणिक गुरु भेजते हैं कृष्ण कृपा से ही गुरु ऐसी भेंट होती है और गुरु की कृपा से शिष्य भगवान की सेवा में पूर्ण तरह प्रशिक्षित हो पाता है संकल्पना चाहिए इसे बीच कहते हैं जिन विधियों विधि विधानों से मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है वह भक्तिगत बीज वह भक्तिगता बीज कृष्ण कृपा से काम होता है दूसरे बीच अन्य विलास अभिलाित है किसी को गुरु से बीच बीच, बीच प्राप्त प्राप्त करने का था। के नहीं हो पाता, तो ज्ञान या राजनीतिक सामाजिक अथवा लोक कल्याण बीच का अन्य बीजों से लिप्त होता है के ऐसी प्राप्त हो सकता है अतः भक्ति लता बीज प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक है शिक्षा प्रसाद भगवत प्रसाद भक्तिलता बीज भक्ति का उद्गम है गुरु को प्रसन्न किए बिना मनुष्य को कर्म ध्यान या योग का बीच हाथ लगता है जिससे भक्ति का लाभ नहीं मिल सकता किंतु जो गुरु को समर्पित होता है उसे भक्तिलता बीज प्राप्त होता है यह भक्ति लता बीज गुरु से दीक्षा प्राप्त करने, करने पर मिल पाता है गुरु की कृपा प्राप्त हो जाने के बाद उसे गुरु के उद्देश्य को दुराते रहना चाहिए इसे जिसने गुरु से ठीक से नहीं सुना अथवा जो का पालन नहीं करता वह कीर्तन करके लड़ने के लिए होता भगवती का दो दशमलव चालीस में इसी की यात्रा की गयी है बुद्धि एक एक मनोरंजन जो गुरु के उद्देश्य को ध्यान को नहीं सुनता कीर्तन करने या भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए की अध्याय है श्री चैचन्याचर चामर्स मै इस मध्य लीला में उन्नीस संख्या अध्याय में संकालित है वो शिक्षा जो श्री चैचन्य महाप्रभु इनके प्रधान शिष्य रूप गोस्वामी को प्रदान किया है तो इस वचन के पहले एक बहुत प्रसिद्ध वचन था बहुत प्रसिद्ध अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में गौर संप्रदाय के भक्तों में प्रसिद्ध है वो वचन भ्रमण्ड भ्रमित कौन भगवान जी गुरु कृष्णा प्रसाद भाई भक्ति लता बीज hmm. कि इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव है और सब भ्रमांड करते है कैसे ऊपर नीच इस प्रकार अप डाउन करते हैं इस ब्रमांड में कभी कभी राजा की स्थिति में होते है कभी कभी नौकर की स्थिति कभी कभी देव कभी कभी क्रीमी कीट तो इस प्रकार चौरासी लाख जीव जाति में हम भ्रमण कहते हैं और इस प्रकार भ्रमण भ्रमित कौन भाग्यवान जीव एक भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलते है इसका ये उपमा है आप किसी दुकान से भक्तिलता बीज नहीं मिल सकते अनार का बीज या कुछ प्रकार की खेला है जिसमें बीज है तो वो सब बीज हम देखते हैं भक्तिलता बीज एक उपमा है कि वो धारणा भक्ति भाव वो धारणा की बीच है धारणा उदारणा क्या है इस छात् में आप नाल सकते तो कितने गहरा है शिल और हमारे पूर्व आचार्यों का विचार भक्ति के बारे में पूर्व विश्लेषण कहते हैं कि भक्ति बीज है शुद्ध भक्ति बीज है कर्म का बीज है ज्ञान का बीज तो शुद्ध भक्ति भक्त इस चैतन्य चार्य चाम्रत में और सब गोरिया बाईस् साहित्य में तो सामान्यत वो भक्ति शब्द से हम शुद्ध भक्ति अर्थ शुद्ध भक्ति का अर्थ समझना चाहिए शुद्ध भक्ति क्या है उसका वर्णन है भक्ति वाम्रज सिंधु में जो गुरु को स्वामी भक्ति तत्व के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश के जो इस अध्याय में संक्षेप में संकलित है तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश जो रुक स्वामी स्वयं चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वो उपदेश के अनुसार रुक गोस्वामी ने श्री भक्तिव्र साम सिंधु नामक एक पुस्तक रचना की जिसमें विषय है भक्ति रस जो अमृत है अमृत का सिंधु है तो भक्ति शब्द सर्वप्रथम वो भक्तिवर समृत सिंधु पुस्तक में शिलोक स्वामी उस भक्ति का शब्द की परिभाषा का स्पष्टीकरण करते हैं कि भक्ति शब्द का अर्थ है शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति का अर्थ है शून्य भक्ति अर्थात उस भक्ति जिसमें आ, किसी भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं है और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है केवल कृष्णा कृष्णार्थी कि लक्षेश सब कुछ जो शुद्ध भक्त कहते हैं तो केवल कृष्णा की प्रसन्नता के लिए ही है कहते हैं। तो वो शुद्ध भक्ति का बीज मिलते हैं एक भाग्यवान जी और बीज मिल के कन्न बीज से काम करते हैं माली तो माली क्या कहते हैं तो मिथि में डालते है तो बीज मिलके हमें क्या करना है हमारे हृदय में आरोपण डालना चाहिए और फिर उसके बाद क्या करना है तो बीज को तो जाल देना है में? वो वनस्पति धीरे धीरे उठाएगा तो नाली होया हमें इस उपमा में जो हम जो भाग्य से कृष्ण की कृपा भाग्य का मतलब कृष्ण की कृपा कृष्ण की कृपा से एक भाग्यवान जीव गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान कृष्ण को मिलते हैं। तो कैसे गुरु की कृपा से भगवान कृष्ण को मिलते हैं। तो वो गुरु कैसे गुरु होते हैं क्योंकि गुरु होते हैं क्योंकि यथार्थ उपदेश देते हैं जिससे जिससे हम कृष्णा भगवान को मिल सकते हमको वो उपाय के बारे में उपदेश देते तो वो उपाय क्या है वो तो जैसे एक माली तो मित्री में बीज डालता है और वो उपाय है वो जिससे वो बीज से अंकुर आएगा और अंकुर से लता ये का बीज है लता की वृद्धि होगी तो वो जल देना है तो इस प्रकार हमारे हृदय में वो बीज डालना चाहिए वो बीज क्या है शुद्ध भक्ति की धारणा कि मैं कृष्ण का दास हूँ मैं इस भौतिक संसार में पतित गिर गया हूँ और मैं मुझे ही शुद्ध भक्ति कहने हैं जिससे वो शुद्ध कृष्ण भक्ति जो अभी सुप्त है मेरे हृदय में वो पुनर्जागृत हो जाएगी तो वो धारणा हमें मिलना चाहिए फिर क्या करना है उस बीज को श्रवण कीर्तन जल देना है तो धीरे धीरे वो बीज जो मिति में है हम पहले या में हम उसको नहीं देखते है वो धीरे धीरे मीति में से एक अंकुर आ जाता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो इस प्रकार वो हमारा हृदय में बहुत गंदगी है नहीं काम क्रोध लोम मोह माद मदार असंख्य भौतिक असत्य असंख्य भूल धारणा क्या है साथ क्या है असात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सबों के बारे में हम अज्ञानी हैं तो हमारा मूल कर्तव्य कृष्ण भक्ति करना ये सब गंदगी से आवृत हो गया है तो श्रावण कीर्तन श्रवण चाहिए, अर्थात हमें श्रवणम के कृष्ण भक्ति में श्रवणम केतनम मुख्य है श्रवणम केतनम करना चाहिए और इस छ्य में शिल इस का श्रीला भक्ति सिद्धांश्वर ठाकुर का अनुभाष्य से उधत है और इसमें शील प्रभा देखते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी भक्तों का विचार में भक्ति में मुख्य क्रिया है मूर्ति पूजा अर्चना परंतु वास्तव वास्तव में श्रावण कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है जो तो श्रावण कीर्तन जाले कर श्रवण कीर्तन धारणा है हम इस धारणा में कि हमें शुद्ध भक्ति करने चाहिए तो फिर बार बार हमें सुनना पड़ेगा तो वो शुद्ध भक्ति क्या है और किसल हमें शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए वो गोस्वामी का शुद्ध भक्ति की भारी भाषा का श्लोक में आते अन्याभिता शून्य ज्ञान काम आजनाथम आनुकूल्य भक्तिरुतमा अनुशीलनम सर्व साधारण हिंदी भाषा में कोई वो शब्द नहीं बोलते फिर भी उसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है अनुशीलन का मतलब नहीं। अभ्यास बार बार एक ही काम करना और अनु अनुशीलनम का मतलब आ, वो अनुशब्द से हम अर्थ मिलते हैं कि पूर्व विधि के अनुसार पूर्वाचार्यों के उपदेश के अनुसार मतलब आपने कल्पना या मत से नहीं गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार इसलिए शील प्रभुपाद भक्ति वाम्रज सिंधु जिन्होंने अनुवाद किया है उनका अंग्रेजी प्रकाशन भक्ति वाम्रित सिंधु को टाइटल दिया है द नेचर ऑफ दौशन और इसके साथ द साइंस ऑफ भक्ति योग भक्ति योग का विज्ञान है तो सामान्यतः लोग का मत है कि भक्ति भाव का विषय है तो वो सही है तो फिर भी भक्ति एक विज्ञान भी है कैसे विज्ञान है विज्ञान है क्योंकि आ, एक यथार्थ निर्दिष्ट विधान है तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे तैसे हमें अच्छा लगता है तो वैसे हम भक्ति करेंगे तो भक्ति तो पुष्प का नहीं है भक्ति है कृष्णार्थ के लच सब कुछ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता करने के लिए है तो भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते तो उसको समझना चाहिए यदि भक्ति करने है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे और नहीं चाहते क्या तो इसलिए हमें सुनना चाहिए तो कैसी भक्ति करने है और किस लिए करने है और उससे हम क्या मिलेंगे इस बहुत एक संग सब कुछ जो हम कहते हैं उससे हमारे कुछ आशा होती है कि यदि मैं एक काम करूँगा उससे उतना लाभ मिलूँगा तो भक्ति से बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं भक्ति करने से क्या फायदा होता है हाँ यदि हम काम करते हैं उससे हम पैसे लेते भक्ति करने से हम क्या मिलते हैं बहुत लोग ऐसे ही कहते हैं तो हम क्या मिलते हैं हम मिलते है वो अवस्थ जिसमें हमें और भी काम नहीं करना की आवश्यकता नहीं हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ऑफिस दुकान फैक्ट्री जाना का दुख से मुक्त हो जाते और उसके अतिरिक्त हम भगवान कृष्ण की सेवा मिलते हैं गोलोक धाम में भगवान का धाम में में इस इस रूप शिक्षा आ, का उपदे, इस उपदेश में हम मिलते हैं तो कैसे वो भक्तिलता धीरे धीरे ऊपर जाते हैं ऊपर ऊपर का मतलब एकदम भगवान के चरण जो गोलोक में जाल में है एकदम वहा तो हमें श्रवण कीर्तन जल से उस भक्ति लता को बढ़ाने हैं पुष्टिकरण करना है श्रवण कीर्तन जल से तो इसमें एक बहुत महत्व विचार है कि हम बहुत समय हम सुनते हैं गुरु कृपा ही केवलम अब सब सुने है नहीं गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा तो सब कुछ ही है तो वो सही है परंतु गुरु की कृपा क्या है गुरु हमको उपदेश देते और उपदेश का मतलब हमें कुछ करना है तो यदि गुरु हमको उपदेश देते ऐसे करना और ऐसे आए, नहीं वैसे नहीं करना तो हम पालन नहीं करते तो उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा तो गुरु की कृपा है कि गुरु हमको उपदेश देते हैं जब तो वो उपदेश हमें व्यावहारिक रूप से पालन करने चाहिए तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज नाली होया हो बीज करे और तो वो बीज लेके वो बीज क्या है तो उपदे पता है कि भगवान कृष्ण है और हम कृष्ण के दास है हम ये भक्ति करने चाहिए जिससे हम परम भक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम जाएंगे और वहाँ पर हम चिड़क भगवान की भक्ति करेंगे तो पूर्ण सचिद आनंदमयी है तो वो वाणी हम मिलते हैं तो उसके अनुसार हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में भक्ति करने चाहिए इसको अभिदेय बहुत चीज महाप्रभु का उपदेश में परम सत्य के बारे में तीन परम सत्य ज्ञान में तीन मुख्य विभाग है संबंध अभिदेय और प्रयोजन संबंध का मतलब ज्ञान मैं कौन हूं मेरा क्या संबंध है परम, परम सत्य कौन है कैसे परम है और प्रयोजन है हमारा चरम लक्ष्य परम प्रयोजन हमारा परम प्रयोजन है प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्ति तो बीच में क्या है हमारा संबंध है कि हम कृष्ण के दास हैं और हमारी वास्तविक स्थिति है कि अहम थी से हम चलते रहते हैं मैं ईश्वरीय हूँ और सब कुछ जो ईश्वरीय के संबंधित है वो सब मेरा है तो इस स्थिति से कैसे हम प्रेम स्टार गई वो भक्ति भक्ति साधन का विधान है उसको अभिदय बहुत और इसके बारे में इस वचन में चैचान्य महाप्रभु उपदेश देते कि भक्ति व्यवहारिक रूप से भक्ति करनी चाहिए जिसमें श्रवण कीर्तन मुख्य है तो इसके बारे में और बहुत कुछ कि कहना चाहिए अगले बार में और इसके बारे में कहूंगा मैं या भी रूप शिक्षा इस अध्याय पर कुछ प्रवचन देता हूँ तो अभी इस चौथी सी कथा समाप्त है और महामान प्रभु अभी आपको कृष्ण कथा गौर कथा, जगन्नाथ कथा परिवेशन करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे